भद्रं कर्मेषा देवा भद्रं पश्येष स्थिर सुमुर्दशेम देव ओ शांति शांति शांति अथर्वेदी प्रश्न प्रश्द प्रश्न के तृतीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ होगा जिसमें स इक्षांत चक्र ऐसा वाक्य आया मंत्र में उस पुरुष ने पूर्व मंत्र में जिसको पुरुष सदस्य का आत्मा पुरुष ने विचार किया सृष्टि के प्रक्रिया के विषय में विचार किया फल के बारे में विचार किया इत्यादि स इच्छा चक्र कश्म उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्य में ऐसा विचार किसके निकलने पर मेरा निकलना हो जाता है और कसमिन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा किसके रहने पर मेरा रहना होता है ऐसा विचार किया तो यह प्रश्न उठता है स इक्षांत चक्र जो एक वाक्य है इसके ऊपर इनको शास्त्रार्थ छेड़ रहा है स इक्षांत चक्र यहाँ का उस आत्मा पुरुष ने विचार किया ईक्षण किया ऐसा सांख्य कहेंगे ना पुरुष में एक संभव नहीं नीर्विकार है वो प्रधान में है ये यहाँ पर शंका उठाई है से। में कहा था नक्त्या जब एक कह दिया सक्रे चक्रे कहा न कहा, चेतन पूर्वक तो सिद्धि चेतन पूर्वक तत्व तो सिद्धि नहीं होगी चेतन पूर्वक नहीं है क्यों न्याय चेतन से क्षण भी एक क्षण करना एक क्षण कर्तित्व आत्मा में आना है तो युक्ति से न्याय मानी युक्ति युक्ति से चेतन से अकर्तृत्व चेतन अकर्ता होता है मान शां के मत में चेतन अकर्ता होता है केवल भोक्ता होता है न्याय युक्ति है अकर्तृत्व ना अहेतुत्व तो एक क्षण करने में हेतु नहीं बनता इसलिए चेतन से प्रधान आदि विक्रियावे प्रधान आदि है आदि से परमाणु बाधी हो जो भी विक्रिया वाले हो तो उसमें हेतुत्व हेतु हेतुत्व सटी है ऐसा होने पर अन्नथा में क्षण जो था यद्य मुख्य तो नहीं होता प्रधान आदि में मुख्य तो नहीं होता जड़ में फिर भी उसको घटाना पड़ेगा अन्यथा अन्य प्रकार ही रहना पड़ेगा चेतन का नहीं है अन्य किसी का है मानना होगा आत्मा, आत्मा तो अकर्ता है केवल भोक्ता मानते हैं आत्मा को लोग प्रधान है कर्ता अतः पुरुषार्थ प्रयोजन उत्य प्रधानम प्रवर्त महदादि आकार इसलिए पुरुष का अर्थ मान प्रयोजन पुरुष के लिए प्रयोजन दो भोग और मोक्ष दो है दोनों के लिए उद्देश्य करके वही प्रयोजन है उसको उद्देश्य करके प्रधान महत्व आकार से परिणत हो जाता है सबसे पहला परिणाम महत्त्व होगा हो उसके बाद अहंकार होगा फिर पंचतन मात्रा होंगे फिर इंद्रिया आदि जो भी होंगे इस तरह से एकादश इंद्रिया आदि इस तरह से उनका कथन है प्रवर्तक तत्र अनुपन्नम पुरुष से स्वातंत्र कर्तव इसलिए ऐसी स्थिति में अकर्ता है पुरुष और उसमें स्वतंत्र रूप पुरु। से कर्तृत्व तो कह देना यहाँ सीक्षा चक्र बोल देना ये ठीक नहीं है ईशान कहा ठीक से देखें अकर्ता इत्या तत्ईदम इत्यानेन अन्वय अकर्ता पद है न उसको आ, आत्मा अकर्ता उसको ला करके तत्र अनुपन्नम ठीक नहीं आत्मा अकर्ता है इसलिए ठीक नहीं है पुरुष से स्वातंत्र इच्छा पूर्वक कर्तृत्वन अनुपन्नम कर्तृत्वन अनुपन्न है ऐसा अन्य करना ये कहा ठीक है देखे <clears throat> आत्मा अकर्ता आत्मा अकर्ता है सांख्य में आत्मा अकर्ता है तस्थिति तथा सति तत्र तथा से ऐसा इदम् अनुम्न तो जो कर्तृत्व तो कहा कर्तृत्व तो कथन के आत्मा स इक्षा चक्र में सप आत्मा को लिया हुआ है इक्षण कर्ता कहा ये ठीक नहीं होता ये साख्यों का कर कहना है किंच और भी किंच कर्तृत्व तो अंग सहकारी हेतु प्राणादि संसार कर्तव तो तो और बोलते हैं सांख्य गोर से कहा गया उसको कर्तृत्व तो स्वीकार करने पर भी आत्मा करता है मान भी लेते हैं हमारे मत में तो नहीं है अन्य बाकी के मत में आत्मा को कर्ता मान लेने पर भी तस्वीर आत्मन कर्तृत्व अंगीकार भी कर्तव्य स्वीकार तो करने पर भी करता हो नहीं सकता फिर भी स्वीकार कर लेने अंगीकार करने पर भी करतु कुला जो कर्ता होते हैं घट बनाने वाले कुलाल का सहकारी कारण होते हैं दंड चक्र आदि होते हैं मिट्टी आदि होते हैं सहकारी कारण खाली कुलाल घट नहीं बना सकता तंतुवाय कपड़ा नहीं बना सकता खाली केवल जुलाहा हो कपड़ा नहीं बना सकता सहकारी साधन चाहिए आत्मा के पास कुछ भी नहीं है इसलिए भी इस सृष्टि का कथन आत्मा से कहना पनता नहीं यह सांस का कहना है अंगीकार आत्मा ना उस आत्मा को कर्तृत्व तो मान भी ले चलो मान लेने पर भी कर्तु कुला जैसे कर्ता होते, होते हैं कुलादि घटादि करता कुलादि होते हैं उनके समान सहकारी साधनाभाव दृष्टान्तर उनके पास साधन है और आत्मा के पास साधन नहीं है सहकारी साधन नहीं है साधना भावार आत्मरो और दुष्द्रिवाद सृष्टि जो करेगा आत्मा माने संसार को प्राप्त होना सृष्टि करके किसको स्वयं को आत्मरो दुखादि अनर्थ हेतु प्राणादि संसार कर्तृत्व उत्पन्न ये तो दुखादि का कारण है प्राणादि उत्पन्न करना माने अपने दुख में जाना है आत्मा को आत्मरो दुखादि अनर्थ हेतु दुखादि का जो अनर्थ का कारण जो प्राणादि का तो संसार है इसका कर्तृत्व अनुपत्ति कर्तृत्व होगा नहीं कोई अपने लिए ग अपने गिरने के लिए गड्ढा कोई भी नहीं खोलता बुद्धिपूर्वकारीपन श्रेष्ठ इसलिए तो इसलिए स इक्षांत चक्रे जो कहा ये ठीक नहीं ये कहा आत्मनोपी इत्यादि भाष्य में कहा था आत्मनोपी एकत्व न कर्तृत्व साधना भावात्थ चलो तो आत्मा को कर्ता मान भी लो तब भी साधना भावात्म आत्मा ने अनर्थ कर्तृत्व अप, अपने बारे में अनर्थ कर्तृत्व तो कोई नहीं करेगा इत्यादि कहा ठीक है आत्मनोपी मैंने कर्तव्य शब्द जो आत्मनोपी में अपी है उसको कर्तृत्व भी आत्मा को कर्ता मान लेने पर भी अपने लिए अनर्थ नहीं करेगा इत्यादि ठीक है तरी किम कर्त अतः प्रश्न होगा से चलो आत्मकर्ता नहीं हो सकता है सांख्यो तो के से फिर कर्ता कौन बनेगा तरी है अतः प्रधानम भाष्य कहा प्रधानम कर्त्री, कर्त्री भाष्य के पंक्ति को आगे पीछे करके ठीका कार्य लगाया है प्रधानम कर्त्री इत्यादि कहा कर्त्री क्यों तो अतः पुरुषार्थम प्रयोजन मूरीकृत प्रधान प्रवर्तते महदादी आकरण पुरुषार्थ के प्रयोजन लेकर के पुरुष का अर्थ प्रयोजन अर्थ माने प्रयोजन दो है भोग और मोक्ष उसी को प्रयोजन लेकर प्राण महदादि महत्व आदि आकार से परिणत हो जाता है क्यों उनका कहना है ठीक है <laughs> क्रियाशक्ति मत अतः प्रवर्तित हो शक्ति वाला है प्राण तो क्रिया शक्ति <laughs> वाले होने से प्रवृत्ति हो जाएगी उसकी अतः प्रवर्त इसलिए प्रवृत्ति हो जाती है प्रधान ये <weigh -2> तो आगे वेदांती की ओर से शंका उठाया जाए सांख्य पक्ष को लेकर कहते नयोजन अपेक्षा देखो we, प्रधान तो जड़ है तो जड़ को कोई प्रयोजन का आ, अपेक्षा तो है ही नहीं तो कैसे सृष्टिकर्ता मान लिया जाए उसको वेदांती शंका करे नचेतन से प्रयोजन अपेक्षा बात उसको प्रयोजन की अपेक्षा है ही नहीं तो जड़ है ऐसा होने से प्रवृत्ति अनुपत्ति इसलिए प्रयोजन का अपेक्षा न होने से प्रवृत्ति प्रधान में होने सकती प्रवृत्ति अनुपत्ति इत इसके उत्तर में वो कहते नहीं नहीं पुरुषार्थम प्रयोजन कहा पुरुषार्थ प्रयोजन है प्रधान जड़ में कैसे पुरुषार्थ प्रयोजन होगा सिद्ध करेगा वो पुरुषार्थम इत्यादि का ठीक पुरुष से चेतन से भोगापवर्ग रूपम अर्थम प्रयोजन प्रवर्तते प्रधान की प्रवृत्ति हो जाती है महादादी आकार से कैसे पुरुष जो चेतन है उसका भोग और अपवर्ग रूप मुख्य प्रयोजन है उसको भोग भी देना है और मोक्ष भी देना है ऐसा प्रधान अचेतन से पुरुष से चेतन से भोगापवर्ग रूपम अर्थम भोग और अपवर्ग मानी मोक्ष भोग और मोक्ष रूप जो प्रयोजन है अर्थम मान प्रयोजन उद्देश्य वही करके प्रवर्तते प्रधानम प्रवर्त प्रधान की प्रवृत्ति होती है सृष्टि में जड़ है कैसे कहते हैं जैसे दूध की प्रवृत्ति होती है बछड़े की वृद्धि वृद्धि के लिए एक धेमु देहा एक है जैसे प्रवृत्ति होती है दूध बछड़े साम गाय के सामने आ जाए दूध नीचे आ जाते हैं स्तन में आ जाते हैं प्रवृत्ति होती है दूध की बछड़ा चेतन है और गाय का स्तन जड़ है ऐसा देखा गया है जड़ में चेतन के लिए प्रवृत्ति देखी गई है एक बोलता है वत्स विवृत्ति अर्थम बछड़ी की वृद्धि के लिए अचेतन ऐसा धेनुगत दे, धेनु देह गत क्षीरस्य धेनु तो शरीर गाय के शरीर में रहने वाला जो दुग्ध है वो अचेतन है उसकी प्रवृत्ति होती है जैसी होती है एक दृष्टांत दूसरे दृष्टान्त है श्यादि विवृति अर्थम अमुनस घास को बढ़ाने के लिए जल की प्रवृत्ति होती है जल बर्श तो घास आदि पड़ जाते हैं तो अचेतन की प्रवृत्ति है ना ठीक इसी प्रकार ये दोनों स्थानों पर और भी हैं ऐसे प्रवृत्ति चेतन के लिए देखी गई है चेतन के लिए देखी गई प्रवृत्ति देखी गई तो प्रधान में भी इस पुरुष को भोग और मोक्ष देने के उद्देश्य करके प्रवृत्ति हो सकती है वेदांत की ओर से शंका उठा दिया जाए प्रधान नश्या तुमने कहा कि असहाय चलो कर्ता मान्य पर भी पुरुष अकेला है सहाय के बिना कुलाल आदि कुछ काम नहीं कर सकता तो कुलाल आदि जैसे या नहीं कुलाल आदि के पास सहायक है दंड चक्र आदि हैं, इसके पास कुछ भी नहीं कैसे करेगा तो वेदांति कहेंगे तुम्हारे यहाँ पे तो प्रधान अकेला है सृष्टि के पूर्वावस्था में तो क्या है वहां ये पूछेंगे यही है नो प्रधान से एकत्व ना प्रधान भी तो एक ही है एकत्व है ना सहकारी अभाव वो भी सहकारी साधन नहीं है उसके पास भी इसलिए कारण तो अनुपत हो कारण होना संभव नहीं हुआ अनुपत्य होने पर अवगत अनुपत हो अगत्या कोई गति न होने से अगत्या चेतना से व कथित कर्तृत्व राज्य फिर कोई गति नहीं है मानी प्रधान को मानने पर भी स्थिति वही आ रही है वो भी अकेली है, अकेला है इसलिए अगर इसे में बोला ऐसा कहा हुआ है तो चेतन कोई मान मान लिया लिया जाए, कहने को सांख्य बोलता था। आ, नहीं नहीं, वहां सहयोगी है प्रधान माने तीन अवय वालों को प्रधान कहते हैं सदगुण रजुगुण तम की साम्य अवस्था को प्रधान कहा है वहां तो है एक वो बोलता सत्यवादी कहा सत्वादि गुण साम्य प्रधान है प्रमाण उपन्यास सृष्टि करते हैं सत्वादि गुण जो तो सत्व रज तम गुण के अवस्था का नाम प्रधान है माना प्रलय काल में तीनों गुण साम्य होकर के शांत होकर के रह जाते हैं क्षोभित नहीं होते हैं उसी काल में उसका नाम पड़ता है तीनों गुणों का सामूहिक अवस्था के नाम पड़ता है प्रधान जब सृष्टि के तरफ हो जाता है माना रजगुण सदुगुण तम गुण बन करके काम करने लगते हैं उस काल प्रधान शब्द नहीं होता फिर गुण शब्द आ जाता है ऐसा है तो ये कहा प्रमाण विपन्न सृष्टि करते रहे प्रमाण विपन्न है प्रमाण से सिद्ध है ये प्रधान कहा अजाम कहा है उसी को कर्ता मानना होगा इत्यादि कहा ठीक है सत्वादि गुण साम्यवस्था प्रधान सांख्य मत का मत है सत्वादि जो तीन गुण है सतगुण रज गुण तम गुण तीनों गुण का साम्यवस्था का नाम प्रधान प्रलय प्रलयकालीन गुणों का नाम प्रधान प्रलय काल विक्षेप नहीं तो है प्रलय साख्य मत है तत् सत्वादि गुण अनेक आत्म के प्रधान है सत्वाधि गुणों के कारण से प्रधान अनेक स्वरूप हो गया अनेक अवय वाला हो गया अनेक आत्म के मानेवय अवैव तीन अवय है जिसका प्रधान का तीन के अवैध ऐसा कारण होने पर गुण पुरुष से कर्तव अगत अभावात पुरुष को कर्ता करने कोई गति नहीं ग, रास्ता मिल गया प्रधान को कारण जगद जग कर्ता करता, के करता माने से काम चलेगा सहायक है उसके पास पुरुष के पास हो व्यवसायक नहीं अभाव अगति हो तो मान लेते किंतु तो अगति नहीं गति है प्रधान को मानने से काम चलेगा इसलिए अनुपम नहीं इसलिए पुरुष को कर्ता कहना ये ठीक नहीं, एठीक नहीं।, एठीक नहीं।, एठीक नहीं से कहा और यदि वेदांती बोले कि भाई जड़ में प्रवृत्ति चेतन में अधिष्ठित हुए बिना नहीं हो तो वो प्रधान तो कैसे प्रवृत्ति होगी सृष्टि के पूर्व काल में कहे तो फिर ऐसा कर लो हमारे मत नहीं बनता है तो नई आयुकों का मत ले लो परमाणु में क्रिया, परमाणु क्रियाशील हो जाते हैं ईश्वर की इच्छा से चेतन में अधिष्ठित हो ही गए वो उनके मत से ले लो एक है। ये एक जाते हैं सांख्य यदि चेतना अनधिष्ठित अचेतन चेतन में आश्रित न होकर अचेतन में का प्रवृत्तित मन्य से यदि ऐसा मानते हो चेतन में आश्रित हुए बिना ना अचेतन में प्रवृत्ति नहीं देखी गई है तो प्रधान में प्रवृत्ति कैसी होगी यदि ऐसी मान्यता करोगे वेरान्ति तब शाह क्या बोलता है तभी परमाणु कारणवाद वस्तु तब परमाणु कारणवाद ले भी आ जाए क्योंकि जब ये चारों भूतों का टूटता जाना टूटता जाना प्रलय काल में परमाणु रूप में रह जाएंगे पृथ्वी जलतेज वायु ऐसा अवैध मानते हो बागी तो नित्य मानते हैं आकाश आदि को नित्य मानते हैं तो उस स्थिति में जब परमाणु रूप में रह जाते हैं प्रलय काल में जब सृष्टि की समय आने पर ईश्वर की इच्छा पैदा हो जाती है सब कि ये जुड़ जाएं ऐसी इच्छा होगी तो उनमें हलचल होता है जुड़ने लगता है दो जुड़ेंगे दृणुक बन जाएगा तीन जुड़ेंगे तो एक तरह बन जाएगा तीन दृणु जुड़ने से ऐसे ऐसे फिर चतुर्ण को ऐसा होते होते फिर पृथ्वी आदि बन जाते हैं ऐसा उनके मत है तो परमाणु कारण बाद में चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ स्वतः कर कोई कार्य नहीं कर सकता ऐसी मान्यता है तो प्रधानवाद नहीं मानते हो तो परमाणु वाद ले लो चेतन में आश्रित ईश्वर में आश्रित हो जाते हैं उस काल में ईश्वर की इच्छा से उस उसमें हलचल हो जाता है वस्तु तत्र ईश्वर अधिष्ठातु सत्वात उस परमाणु वाद में नई आयोग के मत में तारको के मत में क्या तत्व उनमें क्या है ईश्वर है अधिष्ठाता है वहां परमाणु में उसमें आश्रित ईश्वर में आश्रित होकर के काम कर जाते हैं है ईश्वर इच्छा इत्यादि भाषा में कहा ईश्वर इच्छा अनुवर्ती सु परमाणु सतसु अथवा ईश्वर की इच्छा के अनुकूल चलने वाले परमाणु तो के होते हुए हैं तो उनको मान लिया जाए करता परमाणु को ठीक है अत्रि सत्सु इत्या अनुपन्नमति पूर्वण सत्सु आत्मा कर्तव अनुपन्न ये परमाणु के होते हुए आत्मा को कर्ता करना ठीक नहीं अनुपन्न को लागू जोड़ना वहां ये कहा आगे ठीक है तरह से का गति फिर चेतन का चेतन की क्रिया सुनाई पड़ गई है ईक्षण श्रवाई पड़ा परमाणु भी ईक्षण कर नहीं सकता और प्रधान भी नहीं कर सकता जड़ है दोनों तो फिर इक्षण करते तो क्षण कहा ये कैसे घटाया जाए वेदांत पूछते हैं तरही तब क्षण श्रवण से क्या गति मंत्र में सक्रण का श्रवण है इसके क्या गति होगी ऐसा कहने पर सांख्य बोलता है तस्मा कह तस्मा पुरुषार्थे न प्रयोजन इच्छा पूर्वक प्रयोजन न इच्छा पूर्वक नियत क्रमेण प्रवर्तमें अचेतने प्रधाने चेतन उपचारो अयम स इक्षांचक्रदि जो स इक्षांत चक्र आदि जो आया है क्या है ये पुरुषार्थ को उद्देश्य करके प्रयोजन करके इच्छा पूर्वकम य जैसे कोई मानी सोच विचार कर काम करता हो उसी प्रकार काम हो रहा है इव लगा दिया इच्छा पूर्वक इच्छा पूर्वक जैसा नियत क्रम नियत क्रम से होना है उसका अपने समय पर फल फूल आदि देना ये देना वो देना नियत सबका समय है देश नियं, का आलादि के नियमित समय करके काम करता है प्रधान प्रवृत्ति होने वाले जो चेतन है चेतन प्रधान है चेतन पद उपचार चेतन के जैसा गौण प्रयोग हो गया है जैसे चेतन जो कार्य करता है वो कार्य वो कर रहा है गौण प्रयोग है उपचार में गौण प्रयोग एवं स इत्यादि जो वाक्य जो स इक्शांत पद जो आया है ये गौण प्रयोग इत्यादि का प्रधान गिली है कहा कैसे गौण प्रयोग कैसा होता है आगे सांख्य बोलता है यथा राज्य सर्वार्थ कारिणी वृत्ति राजा इति तत्व जैसे राजा का सब कुछ प्रयोजन सिद्ध करने वाला कोई सेवक होगा उसको राजा बोल देते हैं लोग जैसे राजा का सब कुछ काम करने वाला सेवक को राजा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है इसी प्रकार चेतन के लिए उसका जीवन है प्रधान का इसलिए उसको चेतन के क्रिया का आरोप करके सहयोग ने कहाया ऐसे मानना चाहिए ये सांखे ने कहा तो अब सिद्धांत ना उस सिद्धांत भी वाक्य है यहां तक सांखे मत हो गया और सिद्धांत ना ऐसा हो नहीं सकता आत्मा आत्मरो भोक्तृत्व मत कर्तृत्व तो जैसे तुम लोग आत्मा में भोक्तृत्व मानते हो आत्मा को एक तरफ मानते हो निर्विशेष है शुद्ध है चेतन है ऐसा मानते हो निर्विकार है मानते हो और भोक्तृत्व मानते हो ना किसी उपाधि को लेकर ही मानते हो ना भोक्तृत्व ठीक इसी प्रकार महामाया उपाधि को लेकर के कर्तृत्व तो भी हो सकता है जैसे तुम्हारे मत में आत्मा में भोक्तृत्व सिद्ध हो सकता है वैसे हमारे मत में आत्मा में क्योंकि कोई ने कोई उपाधि लिए बिना आत्मा को भोक्तृत्व तो, भोक्ता तुम भी मान नहीं सकते हो उपाधि को लेकर मानना है वहां हाँ उपाधि को लेकर कर्तृत्व कर कर तो भी जा आ जाएगा जैसे भोक्तृत्व आएगा कर्तृत्व भी आ जाएगा तो सक्र ईश्वान चक्र में क्या आपत्ति है जो सिद्धांति बोलते प्रतिबंधित उत्तर है ना आत्मा भोक्तृत्व कर्तृत्व को बदते है जैसे भोक्तृत्व सिद्ध होता है तुम्हारे मत में आत्मा में निर्विशेष निर्विकार आत्मा मानते हो चेतन मानते हो अपरिणामी मानते हो अपरिणाम मान रहे हो भोक्तृत्व परिणाम है क्रियाशील मान रहे हो जैसे हो सकता है कोई ना कोई उपाधि लिया होगा जो भी होगा उसी प्रकार कर्तृत्व भी आ सकता है जो भोक्तृत्व आ सकता है तो कर्तृत्व भी आ सकता है आत्मा में यही बोला चाहेंगे सिद्धांत आत्मनो भोक्तृत्व कर्तृत्व अपरिणाम जैसे सांख्यों के सांख्योगे चिन्ह चेतन मात्र स्वरूप आत्मा का चिन्मात्र अपरिणाम परिणाम नहीं होता आत्मा का भोक्तृत्व आएगा तो परिणाम ही मानना पड़ेगा किन्तु अपरिणाम ही मानते हैं आत्मा को उस आत्मा में आत्मा कर्तृत्व उसमें भी भोक्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है जिस प्रकार आ सकता है भोक्तृत्व कोई ना कोई वह उपाधि तुमने लिया हुआ है उसके बिना अपरिणामी चेतन आत्मा में निर्विकार आत्मा में भोक्तृत्व कैसे आता है जैसे भोक्तृत्व आ सकता है वैसे हमारे वेदवादी के मत में कर्तृत्व आ सकता है यही कहना चाह रहे हैं तदवत जैसे भोक्तृत्व तुम्हारे मत में आ सकता है उसी प्रकार वेदवादी नाम हम वेदवादी है हम वेद के अनुकूल चलते हैं स इक्षांत में सद से आत्मा को जो होता है सर्वनाम होता है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शी होता है पूर्व मंत्र पुरुषा से आया है उसी को सद से तत्पद से पकड़ना है हम वेदवादी हैं वेदवादी नाम इच्छादी पूर्वक हम जगत कर्तृत्व तो पूर्वक जगत कर्तृत्व तो आत्मा में सिद्ध हो जाता है श्रुति प्रमाण श्रुति प्रमाण है स इक्षांत अग्रह स्त्रुति है यह सिद्धांति कहा ठीक आ देखें तस्मात पुरुषार्थे नाष्य में कौन तस्मात पुरुषार्थे प्रयोजन भिक्षा पूर्व के पुरुषार्थ ने अर्थ पुरुष से भोग अपना पुरुषार्थ में शब्द अर्थ पुरुष को दो चीज देने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है भोग और अपवर्ग मानी भोक्ष के लिए प्रवृत्ति होती है उन्होंने मुख्य इक्षितरी विद्यम क्रमेण प्रवर्तमान गुणेन योगाइक्ष गौण प्रयोग, माना बगे, ना, प्रयोग के पैंगल्य गुण योगे अग्निशब्द प्रयोग से कहा प्रधान को ईक्षण करता कैसे माना गया जैसे मुख्य इक्षितरी विद्यम जो मुख्य इच्छिता में होने वाला जो गुण रहने वाला गुण होगा मुख्य इच्छिता जो होगा चेतन में रहने वाला जो गुण है मुख्य इक्षितरी विद्यमान विद्यमान जो गुण होगा नियत क्रमेण प्रतमान नियत क्रम से जो प्रवृत्ति होने वाले गुण हैं उन गुण के कारण जो गुणे नोगा के संबंध से अक्षत गौण प्रयोग है यह अक्षत पद गौण प्रयोग है ईक्षा चक्रिय आदि जो अक्षत पद है इक्षत योगाद गौण प्रयोग गौण प्रयोग है कैसे मानव के पैंगल्य गुण योगे न अग्निशब्द प्रयोगवत्त जैसे अग्नि का जो मुख्य धर्म होता है पीला पीला दिखता है वो पैंगल्य गुण एक लड़का भी बालक भी ऐसा ही है उसके संबंध के कारण सादृश्य के कारण इसको भी अग्निर्माण का बोल दिया जाता है गौण प्रयोग है मुख्य में रहने वाले गुण को इसमें ला करके आरोप करके बोल दिया गौण प्रयोग होता है ठीक इसी प्रकार मुख्य एक तो चेतन में होता है किंतु वो सब चेतन के समान काम कर रहा प्रधान इसके लिए उसको एक क्षण बोल दिया गया गौण प्रयोग है कहा एवं पुरुष चलो शंका करने वाला प्रधान मान भी लेते हैं फिर भी पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे कैसे कहेंगे पुरुष शब्द पूर्व मंत्री पुरुष कहा था यहाँ स्वद से लेना है उसको कैसे होगा ये शंका वेदांतिकोर से किया तो कहते हैं यथा राजा राजिणी भृति राजा तदत जैसे राजा का सब कुछ कार्य करने वाला प्रयोजन सिद्ध करने वाला जो तो सेवक होगा उसके लिए राजा बोल दिया जाता है ठीक इसी प्रकार पुरुष के लिए सब कुछ काम करने वाला प्रधान इसलिए पुरुष शब्दों ने कहा ठीक है पुरुष से भोगापवर्ग कारिणी प्रधान है पुरुष शब्द औपचारिक इत्यर्थ पुरुष के जो भोग और अपवर्ग दोनों देने वाला जो प्रधान है उसमें पुरुष शब्द का प्रयोग गौण प्रयोग है औपचारिका मानी कौन हाँ गौण प्रयोग है जैसे राजा के सेवक को राजा बोल दिया जाता है सब कुछ करता है इसलिए ठीक इस प्रकार है आगे सिद्धांत एवं खंडन करते हैं उसका क्या मन में ये बातें रख करके प्रतिबंधी उत्तर दे तत्काल उसका मुंह बंद करना है इसको प्रतिबंधी उत्तर बोलते हैं मन में वेदांति के मन में क्या है कर्तृत्व आत्मा में हो सकता है ये मन में रख करके उनके मन में है अभी बताएंगे नहीं बाद में बताएंगे जो कुछ बताना होगा किंतु कि मुखबंद करते हैं न करके कहते हैं ये बोलना चाह है। तो है। रहे हैं स्वतो अकर्तूरअपी आत्मनो वेदांत में आत्मा स्वतः अकर्ता है चेतन चिन्हमात्र है अकर्ता है स्वतो अकर्तूरअपि आत्मनो माओपाधिकृत माओपाधिकर्तृकम संभव थी मायो माया उपाधि माया उपाधि कर्तृत्व आ जाता है माया उपाधि यश्य माया उपाधि वाला होकर कर्तृत्व हो जाता आ जाता है स्वतः माया रहित होने पर तो नहीं माया रूपी उपाधि के कारण से आत्मा में कर्तृत्व आ सकता है ये मन में रखते है कर्तृत्व संभवती हृदय निधा संभव है ऐसा मन में रख करके ये बातें मन में रखे आत्मा में कर्तृत्व स्वतः न होने पर भी माया उपाधि के कारण हो सकता है औपाधिक कर्तृत्व आ सकता है ऐसे मन में रखकर प्रथम आपा तथा प्रतिबंधिया पहले ऊपर ऊपर से प्रतिबंधी उत्तर दे देते हैं जैसे तुम्हारे यहाँ भोक्तृत्व वैसे हमारे यहाँ कर्तृत्व ये प्रतिबंधित उत्तर है खुलासा नहीं किया जैसे तुम आत्मा को अपरिणामी मानते हो चेतन मानते हो चिन्ह मात्र मानते हो अपरिणामी मानते हो और भोक्ता मानते हो ठीक से प्रभाव ऐसे मानते अपरिणामी मानेंगे और अचेतन मानेंगे करता मानेंगे क्या आपत्ति ये प्रतिबंधित होता है न आत्मा में तो तुम लोग मानते मानते हो वैसे हम तो हैं ये ठीक है बुद्धि कर्त भोक्ता पुरुष भी सांघे जो सांख्य लोग है वेदांति उनके पोल खोल रहे बुद्धि तो करता है और भोक्ता पुरुष है इति पदत भी सांख्य ऐसे बोलने वाले जो सांखे लोग हैं उनके द्वारा आत्मनोभोक्तृत्व उत्तम मित्र आत्मा को भोक्ता कर्ता बुद्धि को कहा और आत्मा को भोक्ता कहा ऐसे सांख्यों ने आत्मा को भोक्ता मान लिया है ऐसा तो भाष्य में कहा था जगत कर्तृत्व उपपन्न श्रुति प्राणिया कहा था श्रुति कहा ये कहना चाहते उक्त जगत कर्तृत्व अभिकारिणों कथनचित निर्वाह्य श्रुति के द्वारा जो कहा हुआ गया शब्द है यद्यपि आत्मा कैसा है अक जगत कर्तव तो जो श्रुति बोल रही है अविकारी आत्मा आत्मा इतनी विकारी नहीं है कर्ता कर्तृत्व तो धर्म आने वाला नहीं है फिर भी उसका निर्वहन करना चाहिए मा माया उपाधि लेकर के कर्ता मान चाहिए श्रुति में कहा है तो सिद्धांत ने आगे ठीक है असंख्या प्रतिबंधी परिहार जो जैसे तुम्हारे यहाँ भोक्तृत्व तो ऐसे हमारे यहां कर्तृत्व तो जो बोला था ये प्रतिबंधी उत्तर दिया था वेदांति ने उसके परिहार खंडन करता है संख्या उसका उद्धार करता है प्रतिबंधित का उत्तर उद्धार करता है संख्या प्रतिबंधी परिहार हम शंका प्रतिबंधी उत्तर का परिहार की शंका करता है परिहार तो कर नहीं पाएगा जैसे तुम्हारे यहां भोक्तृत्व तो ऐसे हमारे कर्तृत्व तो इसका परिहार खंडन तो नहीं कर पाएगा शंका करता है कि कहा तत्वांतर इत्यादि कहा तत्वांतर परिणाम आत्मो अनिदत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्त आत्मा को जो तत्व विजातीय परिणाम हो जाता है तत्वांतर परिणाम हो जाता है जैसे कर्तृत्व है आदि आदि विजातीय परिणाम है तत्वांतर जो वस्तांतर परिणाम होना आत्मा का जगत रूप से बन जाना आत्मा का आप आत्मड़ो इसमें क्या अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्त ये निमित्त होंगे उसमें अशुद्धत्व होगा अनेकत्व होगा अनित्यत्व होगा ये ये निमित्त के कारण तत्वांतर परिणाम आ जाता है आत्मा में आ जाता है न चिन्हत्र स्वरूप चिन्ह स्वरूप में विक्री तो ना उसमें तत्वान्तर परिणाम नहीं माना जाता है अनितत्व आदि दोष नहीं आएंगे क्योंकि जो भोक्तृत्व है स्वरूप विक्रिया ही आत्मा का स्वरूप ही है वो और जगत कर्तव तो आना तत्वांतर परिणाम होना है आत्मा का ये फरक है ये सांख्य बोलना चाह रहा है तत्वान्तर परिणाम आत्मा आत्मो अनित्यत्व शुद्धत्व अनेकत्व निमित्त ये तीन धर्म है अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्त होता है आत्मा का तत्वांतर के परिणाम होना न चिन्ह स्वरूप विक्रिया चिन्ह मात्र स्वरूप विक्रिया नहीं है अतः पुरुष से स्वात्मा भोक्तृत्व पुरुष का आत्म स्वरूप में ही भोक्तृत्व तो आने पर वो तो भोक्तृत्व आने का तो उपचार स्वरूप ही है तत्वान्तर परिणाम नहीं है कर्तृत्व तो जो है वो तत्वान्तर परिणाम है और भोक्तृत्व तो स्वरूप है आत्मा का भोक्तृत्व चिन्हमात्र स्वरूप अभिक स्वरूप विक्रिया न दोष तो आया चिन्मात्र स्वरूप में जो विक्रिया आ गई भोक्तृत्व तो बना उसमें दोष नहीं होता तत्वान्तर परिणाम हो जाता तब दोष आता अनितत्व अशुद्धत्व आने या कोई दोष नहीं आएगा इस ने कहा टिप्पणी एक और दो की तत्वी परिणाम हो रूप से परिणत तो होना परिणाम जैसे दूध का दही बन जाना तत्वांतर परिणाम है दूध का दही बना तो फिर दही दूध नहीं बन सकता इस तरह से परिणाम होना यह कर्तृत्व तो ऐसा होता है ये कहा अनितत्वादि दोष कहा था अनितत्व अशुद्धत्व आने का तो तीन टिप्पणी कार्यत्म विनाशित्व अनित्व दोष आ जाएगा विनाशी और अशुद्धत्व बने एक अभाव एक रस नहीं रहेगा अशुद्ध बने और आने का करता अर्थ ये दोष आना है किंतु स्वरूप में जो परिणाम होगा वो दोष नहीं आता है भोक्तृत्व तो आत्मा का स्वरूप है ये शांत ने कहा आगे और बोलता है सां भगवत पुनर्वेदवादी नाम आप जो वेदवादी हैं आपके यहाँ सृष्टि सृष्टिकर्ता आत्मा को मानने पर शिक्षा संग्रह में आत्मा ने विचार किया बोल रहे हैं आप सृष्टि सृष्टिकर्ता मानने पर तत्वांतर परिणाम हो तो तत्वांतर परिणाम हो जाएगा भोक्तृत्व तो स्वरूप माने स्वरूप का ही परिणाम है वो और किन्तु सृष्टिकर्ता मानने पर तो तत्वांतर भिन्न बन जाए सृष्टि रूप में चल जाना है तत्वान्तर परिणाम है वो आत्मरो अनितत्व आदि सर्व दोष प्रसंग अनित्व अशुद्धत्व अनेकत्व दोष आत्मा तो में आ जाएगा ये सारे दोष के प्रसंग है इतनी चेत ऐसा सांख्य बोले तो वेदांत बोलते ना ये दोष आगने वाला नहीं है कोई क्यों एकस्यापी आत्मा हो देख बात आत्मा एक ही है एक श्यापी आत्मा अविद्यात नाम रूप उपाधि अनुपाधि कृत विशेष हम ऐसा स्वीकार करते हैं आत्मा एक ही है फिर भी अविद्या के कारण आने वाले नाम रूप के कारण से विशेष स्वीकार कर दे नाम रूप उपाधि और अनुपाधि दो हिसाब से उपाधि है और एक अवस्था अनुपाधि अवस्था है तो दोनों एक चिन्ह मात्र अवस्था एक कर्तृत्वादी अवस्था दोनों मानते हैं जब उपाधि युक्त तो हो जाते तो कर्तृत्वादि तो आ जाता है भोक्तृत्व आ जाता आत्मा में और उपाधि नहीं है स्वरूपूत हो जाता है कोई दोष नहीं अशुद्धता के दोष नहीं कहते। एक आते हैं एक आत्मा आत्मा एक ही होने पर भी अविद्या के कारण से नाम रूप अविद्या से रचा गया जो नाम रूप उपाधि है ये उपाधि के कारण से उपाधि और अनुपाधिक उपाधि अवस्था और अनुपाधि अवस्था दो अवस्था है आत्मा दो लेकर विशेष अवधि के बाद विशेष स्वीकार किया भेद स्वीकार किया एक ही आत्मा का भी उपाधि अवस्था और अनुपाधि अवस्था से विशेष मान भेद भेद स्वीकार किया है विशेषो भेद विशेष स्वीकार किया है किया इसलिए अविद्यात नाम रूप उपाधि कृतो ही विशेषो गए आत्मा ना आत्मा का अविद्या के कारण से बने हुए जो तो नाम रूप उपाधि हैं, इसके कारण ही विशेष स्वीकार किया जाता है आत्मा बंद मोक्षा शास्त्र व्यवहार आया किस लिए स्वीकार किया जाता है अगर चिन्हमात्र स्वरूपी चिन्हमात्र स्वरूपी हो तो बंद मोक्ष शास्त्र के व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो बंधन दिखाना है फिर मोक्ष दिखाना है इसके लिए दोनों अवस्था दिखानी पड़ेगी अभी तथा नाम रूप उपाधि युक्त अवस्था और अनुपाधि युक्त अवस्था तभी बंद मोक्ष शास्त्र चरितार्थ होंगे तो बंद मोक्षादि शास्त्र के व्यवहार सिद्धि के लिए दो अवस्था मानी जाती है उपाधि वाली अवस्था और अनुपाधिक अवस्था ये दोनों कर्तव्य आदि विषि हो जाएंगे आत्मा अकर्ता अभोक्ता विशिद्ध हो जाता है कर्ता भोक्ता विशिद्ध हो जाता है दोनों हो जाता है उपाधि को लेकर के कर्ता भोक्ता आदि है और अपने स्वरूप से अकर्ता भोक्ता है परमार्थ तो अनुपाधिकृतम च और परमार्थ तथा वास्तव में उपाधिकृत रूप को लेकर के बंदमोक्ष आदि शास्त्र की व्यवस्था बन जाएगी और वास्तव में अनुपाधिकृत जो स्वरूप है वो हाथ तत्म एकमेव अध स्वरूप तो एक ही है अद्वितीय है उपादेयम एक गा होता है सर्व तार्किक बुद्धि सारे तार्किक जितने भी हैं वेदांती छोड़कर के सब तार्किक हैं। इनके बुद्धि में बातें बैठने वाली नहीं है ये जो उपाधिकृत अवस्था और अनुपाधिकृत अवस्था ये समझने वाली नहीं है क्यों उपाधिकृत अवस्था को ये सत्य मानकर चलते हैं सारे के सारे द्वैतवादी ऐसे है इसलिए सर्व तार्किक बुद्धि हम सारे के सारे तार्किक बुद्धि में बैठने वाली ने अभयम शिवम विषय है अवस्था क्या आत्मा की अद्वैत है अभय है शिव है कल्याण स्वरूप ऐसा माना जाता है कहा टिप्पणिया एक दो एक विशेष माने भेद माने दो अवस्था विशेष स्वीकार हम कर्म हैं उपाधिकृत अवस्था और अनुपाधिकृत उपाधिकृत अवस्था इसलिए बंद मोक्षादि शास्त्र की व्यवहार करना यह सिद्ध करना है अगर आत्मा चिन्ह स्वरूपी तो फिर बंधमोक्षास्त्र की प्रवेशन कहाँ रहेगा उपाधिकृत अवस्था को लेकर के बंधन दिखाना है फिर दिखाना है इसके लिए और स्वरूपता स्वरूप अद्वैत है एक ही है अद्वितीय है इत्यादि अनुपाधिकृत अवस्था है एक दो द्वितीय ट्रिप्पणी दो नंबर टिप्पणी कहा सांख्यादी नाम अभी तार्किक सांख्य भी तार्किक अंतर्गत ऐसे सर्व शब्द डाल दिया है सर्व तार्किक बुद्धि करके बोल अनुगा इत्यादि आगे भाष्य में कहते हैं न तत्र कर्तृत्व बहुत शिवम शांत अद्वैतम वाला पद है अनुपाधिकृत अवस्था वाला जो आत्मा का स्वरूप है कर्तृत्व भी नहीं है भौतृत्व भी नहीं है दोनों ही नहीं है न तत्व कर्तृत्व भौतृत्व उस अनुपाधिकृत अवस्था वाले आत्मा के यहाँ अद्वैत आत्मा में कर्तृत्व भौतृत्व कोई भी नहीं क्रियाकारक फल क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं फल भी नहीं कुछ भी नहीं वहां ये तो उपाधिकृत अवस्था में दिखाई पड़ रहा है उपाधि के कारण आत्मा में सारे धर्म दिखाई दे रहे हैं अद्वैत वो तो अद्वैत है में अकेला है अद्वैतत्वा सर्वभावान सारे के सारे पदार्थ जितने भी कर्तृत्व भोक्तृत्व क्रियाकारक फल सब अद्वैत वक् हैं सर्व भावान सर्व पदार्था नाम अद्वैतत्वा सबके सब अद्वैत वे उस काल टिप्पणी तीन नंबर है ना अद्वैत सर्वेशा कर्तृत्व आदि भावान अद्वितीय आत्म रूपत्वाद जितने भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म जो जो भी उपाधि काल भी सर, में दिखाई दे रहे हैं सबके सब उस अवस्था में अद्वैत हो जाता है आत्मरूप हो जाते हैं अद्वितीय आत्मरूपत्व अद्वितीय आत्मस्वरूप हो गए हो जाते हैं इसलिए भाष्य में सांख्यास्तु सांख्य क्या स्थिति हो जाती है इनकी सांख्यास्तु अविद्या अध्यारोपित पुरुषे कर्तृत्व क्रियाकार फलम ची कलित्व पहले तो ये कल्पना कल करते हैं पुरुष में अज्ञान के अविद्या के कारण आरोपित है कर्तृत्व कर्तृत्व पुरुष में है एक पहले जैसे कल्पना करते हैं सांख्यास्तु अविद्या अध्यारोपित अविद्या के कारण आरोपित पुरुषे कर्तृत्व क्रियाकार फलम च क्रियाकारक फल भी अविद्या है यदि कल्पयत्वा ऐसी कल्पना करके पहले आगम बाह्य वेद बाह्य है वो ये नहीं मानते हैं अपने ढंग से चलते हैं आगम बाह्य द्वाद होने के कारण से पुनः ततस्त्र उसके बाद फिर कर्तृत्व मानने पर भयभीत हो जाते हैं त्रश्यंत डरते हुए आत्मा में कर्तृत्व क्रियाकार फल मानने पर डर जाते हैं फिर चिन्ह मात्र की स्थिति नहीं होगी सिद्ध नहीं हो पाएगा तो उनके यहाँ चिन्ह स्वरूप आत्मा अपरिणामी है कर्तृत्व आदि मानने परिणामी मानना पड़ेगा तो वहां से डरेंगे फिर तो, तो उपाधिका को लेकर सिद्ध हो जाता कर्तृत्व आदि और अनुपाधिक अवस्था को लेकर के चिन्ह मात्र स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो वेदवादी नहीं है आगम बाहिया होने से डर जाते अरे आत्मा अपने कर्ता कर्तृत्व आदि मानने पर भोक्तृत्व तो स्वरूप ही है वो तो रहेगा बाकी वो भी मानेंगे तो जो जिसका धर्म है हटेगा नहीं कभी तो पहले तो कल्पना करते हैं अविद्या के कारण से मान करके फिर बाद में वेदभा होने के कारण तथा फिर उन कल्पना से डरते हुए परमार्थ है भोक्तृत्व यही मानते हैं कि आत्मा में स्वरूप भोक्तृत्व तो है पुरुष परमार्थ है भोक्तृत्व वास्तविक है ऐसा मानते हैं तत्वांतर से प्रधान पुरुषार्थ और आत्मा से वास्तव में भिन्न है प्रधान ये भी मानते हैं अलग वेदांति तो उसको भिन्ना विभिन्न कहते हैं आत्मा से भिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न भी नहीं कर सकते शक्ति और शक्तिमान दो है यह हाथ में पांच किलो जल वजन उठाने की शक्ति है यह शक्ति हाथ से अलग है या हाथ से अभिन्न है कि अभिन्न है सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कैसे अगर भिन्न हो हाथ के न रहने पर भी शक्ति को रहना चाहिए भिन्न वस्तु में एक के न होने पर भी दूसरा होता है या ऐसा हो पाएगा और अभिन्न हो तो षी का प्रयोग नहीं होना चाहिए संबंध दिखा रहा है हस्त की शक्ति हाथ शक्ति संबंध दिखा रहा है भिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न भी नहीं कर सकते इसलिए विवेक ने कहा भिन्ना भी, बिन्ना भी, भी कहा वो परमात्मा से भिन्न भी मानना संभव नहीं अभिन्न मानना भी संभव नहीं ऐसी अनिर्वच अनिर्वचनीय है कहा परमार्थभक्तृण पुरुष इच्छा तत्वांतरम से प्रधानमंत्री पुरुषार्थ परमार्थ वस्तुभतम वो जो प्रधान है उसको पुरुष बिल्कुल अलग वस्तु मानते हैं वेदांति जैसे नहीं मानते हैं शक्ति और शक्तिमान जैसे नहीं बिल्कुल अलग है तत्वांतर है वास्तविक अलग वस्तु मानते हैं परमार्थ वस्तुतम और व्यावहारिक परमार्थ सत्य वस्तु है प्रधान परमार्थ वस्तुभतम प्रधान परमार्थ वस्तु है ऐसा मानते हैं व्यावहारिक सत्ता को मानते ही ने वो एक ही सत्ता है, सत्ता उनके है। अच्छा तो ऐसी कल्पना करते हुए अन्य तार्किक बुद्धि विषय या संद्य तार्कों के, के बुद्धि की शिक्षा लेने वाले होकर हम दो बिहन दे संख्या बिहन सब के सब नष्ट हो जाते हैं एक आगे बताएंगे दूसरे के जैसे कहीं पर आमिष पड़ा हो मांस का टुकड़ा पड़ा हो पक्षियां आपस में लड़ करके दोनों समाप्त तो हो जाती है स्थिति ये तार्कि मत का खंडन करते हैं वो तार की तार्किका मत का खंडन करते हैं आपस में ये लड़ लड़ के मर जाते हैं ऐसा कहेंगे टीका कहते हैं भोगो नाम सुख दुख अनुभव ये जो भोग क्या है सुख दुख का अनुभव है मारे भो, भोक्तृत्व तो आत्मा का स्वरूप ही है एक बोलना सांख्यो का कहना है वो तत्त्वांतर परिणाम नहीं है कर्कृत तो तत्त्वांतर परिणाम है उसमें अनेकत्व तो आ जाएगा अशुद्धत्व आएगा तो आदि आ जाएंगे तो कहना चाह रहा है भोगो नाम साक्षात्कार भोग नहीं आएगा आदि यही मानते है कोई भी वस्तु हमारे सामने हम आर्जन करेंगे वस्तु का आर्जन करेंगे अंतिम परिणाम क्या होगा पांच तरह से हम उसका उपयोग करेंगे शब्द स्पर्श रूपंध पांच तरीका है उनका भी अंतिम परिणाम यह हुआ या तो सुख या दुख दो में से एक हाथ में आना है दुख का अनुभव या सुख का अनुभव यही है भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख दुःख अन्य तरह साक्षात्कार सुख या दुख का अनुभव होना यही अंतिम परिणाम विषय का सेवन का अंतिम परिणाम सुख या दुख यही हाथ में आना है सुख भोग शब्द से कहा जाता है एक भोगो नाम सुख दुख का भोग पाने सुख अथवा दुख का अनुभव यही होना है इसी सच पुरुष से स्वरूप भूत वो जो अनुभव है सुख दुख का अनुभव पुरुष का स्वरूप है वो वही भोक्तृत्व है वो भोग भोगता बोलेंगे अच्छा स्वरूप भूत यदि न तत्वांतरापत्ति लक्षण परिणाम तत्वांतर भावापत्ति आपत्ति प्राप्ति स्वरूप परिणाम नहीं है भोकतृत्व ई सांख्यक है परिणामो ही पूर्व रूप पर पूर्व रूप परित्यागे न रूपांतरापत्ति परिणाम उसको बोलते हैं पूर्व रूप का अन्य रूप हो जाना प्राप्ति होना रूपांतर की प्राप्ति को कहते हैं परिणाम होना तो आत्मा का स्वरूप हो।, हो जाएगा परिणाम नहीं माना जाता चिन्हमात्र स्वरूप है कर्तृत्व तत्वांतर तत्त परिणाम है इसलिए आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं माना जाता शांति बोलते हैं सा जो तत्वान्तर परिणाम रूपांतर प्राप्ति है आपत्ति माने प्राप्ति है माने आपत्ति प्राप्ति चाहे रूपांतर हो चाहे रूपांतर रूप में परिणत हो जाए तो क्या आ जाएगा अनितत्व दोष आ जाएगा जो बनेगा वो नष्ट होगा ही अनितत्व अशुद्धत्व अनित्व दोष आएगा उस समझी भोज्य भोज्य अभिवेग उपाधिगम भोक्तृत्व अंगी कर्तव्य के अभिवेग के कारण से होने वाला जो भोक्तृत्व है अंगी कर्तव्य जो पदार्थ होगा भोग भोग के अभिवेग से आने वाला उपाधि अभिवेग रूपी जो उपाधि है वो उपाधि को भोक्तृत्व मानना पड़ेगा ये मानते हैं ये कहा है भोज्य तीन चार भी अच्छा निमित्त शब्द देखो होना चाहिए नपुंसक लिंग में यहां पर निमित्त करके पुलिंग में प्रयोग कर दिया तत्वातर परिणाम आप आत्मनो अनिकव निमित्तो निमित्त करके बोला है तो ये निमित्त में पुलिंग कैसे कर दिया इसके बारे में पुस्तम ये जो पुस्तो है पुलिंग प्रयोग है पुस्तम परिणाम शब्द सानिध्यात्तीय पूर्व में परिणाम शब्द है तत्वांतर परिणाम परिणाम शब्द पुलिंग वाला है इसलिए निमित्त भी पुलिंग प्रयोग कर है दिए परिणाम शब्द के सानिध्य के कारण से निमित्त शब्द में पुलिंग का प्रयोग हुआ है व्याकरण दृष्टि से बोल रहे हैं ये, ये कहा सान्निध्यम सामानाधिकरण सान्निध्यकार सामान अधिकरण बगल बगल में जब ये बीच में और भी व्यवधान है फिर भी समान परिणाम प्रथमांत है और निमित्त भी प्रथमांत है सामिध्य अच्छा आगे चार की टिप्पणी स्वात्मनियम इत्यादि स्वरूप भूत भोक्तृत्व सती स्वीकृत भोक्तृत्व तो स्वरूप तो में ही स्वीकार कर लिया गया स्वरूप भूते भोक्तृत्व स्वरूप भूत जो भोक्तृत्व है सती ऐसे होने पर स्वीकृत सती स्वरूपिन्न विक्रिया न दोषा वहा दो स्वरूप से अभिन्न जो क्रिया होगी वो दोष के लिए नहीं होती है जो तत्वान्तर तो परिणाम हो जाता है स्वरूप से भिन्न हो जाना है वो दोष के लिए अशुद्धत्व अनेकत्व अनित्व दोष के कारण है किन्तु तो ये स्वरूपी विक्रिया है ये दोष के लिए नहीं होता भोक्तृत्व में दोष नहीं आएगा ऐसा मानते हैं सांख्य कहा पांच की टिप्पणी भोज्य बुझ्य इत्यादि भोज्यानाम नाम जो भोग्य होते हैं बुद्धियादि भोज्यानाम बुद्धियादि नाम आत्म तो अविवेक अपने से भिन्न नहीं कर पा रहा है प्रकृति पुरुष का विवेचन न होने के कारण भोज्य जो वस्तु तो है बुद्धिदी उसमें आत्मा से अविवेक जो होना तादात्मा ब्रह्मा तादात्मा ब्रह्म भ्रम हो रहा।, और पुरुष के एक मान के चल रहा है इसलिए के कर्त्र को आत्मा में लाता है उसका इसलिए तो वेदांत निकात जैसे तुम्हारे भौतित्व मानते हैं उसी प्रकार कर्तृत्व मानते हैं कहा था तद उपाधिक मान वो बुद्धियादि उपाधिक भौक्तृत्व आत्मा में है ऐसा पहले तो ऐसा मानते है सांख्य भोज्यदि भोज्यादि भोज्य अभिवेक उपाधि भोज्य मान भुद्धिया उसके अभिवेक उसके साथ तादात हो गया है वही उपाधि होने से भोक्तृत्वी कर्तव्य चार की टिप्पणी सांखेन इत्यो को ही मानना पड़ेगा बुद्धियादि के अभिवेक के कारण से उसका धर्म इसमें दिख रहा है आपका भोक्तृत्व दिखता है ऐसा तेन सांख्य सांख्य को ऐसा मानना पड़ेगा तदात्मक कर्तृत्व तो भी तुल्य उसी प्रकार कर्तृत्व तो मानने में क्या कारण आपत्ति बुद्धि बुद्धि का जैसे भोक्तृत्व तो दिखता है आ, उसी प्रकार कर्तृत्व तो दिखने में क्या आपत्ति है बोलते हैं जब भोक्तृत्व तो मानते हो तो कर्तृत्व तो मानो तदात्मक कर्तृत्व तो भी उसी प्रकार का जो भोज्य अभिवेक उपाधिक वाला कर्तृत्व भी समान है यदि मुख्य परिहार मुख्य खंडन करते पहले तो प्रतिबंधी उत्तर दिया था भोक्तृत्व कर्तृत्व अस्मा ऐसा कहा था अब मुख्य पर खंडन करते तदात्म का कर्तृत्व पांच की टिप्पणी भोज्य अभिभेक उपाधि कर्तृत्व भी तुल्यम अंगीकरण जैसे भोज्य अभिभेक उपाधि कृत भोक्तृत्व तो मानते हो उसी प्रकार कर्तृत्व भी मानो भोज्य माने बुद्धि आदि है बुद्धि आदि के साथ में तादात्म्य होकर अभिवेक हो रहा है पुरुष प्रकृति का भेद नहीं हो पाना तभी तो भोक्तृत्व तो माना तुमने ठीक तो है क्या आपत्ति है वेदांत तो हम मानते अंगीकरण है ना तुल्यम अंगीकरण उस भोक्तृत्व जैसे अंगीकार है तुल्य स्वीकार इसका भी हो जाएगा तदात्म तो कर्तृत्व तो उस रूप से कर्तृत्व तो मानने भी उसी प्रकार सिद्ध हो जाएगा चिन्हमात्र स्वरूप में भोक्तृत्व भी आने सकता है भोक्तृत्व के लिए जिस उपाधि को लेकर के तुमने भोक्तृत्व स्वीकार किया है उसी उपाधि से भी स्वीकार हो जाएगा वस्तु तस्तु टिप्पणी ने कहा तदात्म कर पाठ्य तदात्म कर्तृत्व में कर्तृत्व मानी उसीधि कर्तृत्व में भी करत्रित्य। यही पढ़ना चाहिए इत्यादि कहा तथा तद तौत्म तो लेना तदात्म कर्तृत्व तो में तत्मने औपाधिकम आत्मन कर्तृत्व भोक्तृत्व के समान उस प्रकार औपाधिक आत्मा में कर्तृत्व समान है यही उत्तर होगा एक कहा मुख्य पर्यावरण और नौह करे सिद्धांत कहा एक आत्मनो देखो भाई आत्मा एक ही है वेदांत मत में एक ही आत्मा है एक होने पर भी अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुपाधि कृत विशेष अभ्य भगवान अविद्या के कारण से बने हुए जो नाम रूप हैं भिन्न, भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न आकार इसके कारण से ये सब दोनों उपाधि और अनुपाधि अवस्था को लेकर के विशेष स्वीकार किया है माने उपाधि अवस्था में कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो आत्मा में माना हुआ है और उपाधि रहित अवस्था में अकर्ता तो अभोक्तृत्व तो आत्मा माना हुआ है आत्मा करता भी है अकर्ता भी है करता, अग, करता, करता सब आत्मा ही है ऐसा उपवाधि अविद्यात नाम और उपाधि के कारण से आया हुआ जो विशेष मान भेद है वो स्वीकार किया जाता है आत्मा में क्यों ये मानना पड़ेगा नहीं तो बंध मोक्षादिशास्त्र व्यवहार कहां प्रयोग करेंगे अगर आत्मा में चिन्हमात्र स्वरूपी वही है तो बंध फिर मोक्ष की बातें कहा क्यों करनी तो बंधन भी दिखाना पड़ेगा उपाधिकृत अवस्था को लेकर तभी तो मोक्ष शास्त्र की बातें होगी बंद मोक्ष मोक्ष आदि शास्त्र कृत सम व्यवहार आया कहा व्यवहार के लिए व्यवहार सिद्धि के लिए करना होगा परमार्थ तो अनुपाधिकृतम उपाधि रहित अवस्था वाला तत्व एकम विवादित उपाधि में एक ग्रहण करना चाहिए एक वस्तु तो असहाय से अकर्तु आत्त काम से अर्थ एक आत्म नगर वहाँ पर वास्तव में असहाय आत्मा अकेला है कोई सहाय नहीं सृष्टि कर नहीं सकता कर्तृत्व तो नहीं आ सकता वास्तव में अ, असहाय का वस्तुनो वस्तुतः अस, तो असहायस्य से अकर्तु अकर्ता है असहाय है और आप तकाम उसको कोई प्रयोजन सिद्ध करना भी नहीं आत्मा को सृष्टि करके क्या फायदा उसको आप भी, इति अर्थ ऐसा होने पर भी उपाधिकृत अवस्था और अनुपाधिकृत अवस्था को लेकर के विषय स्वीकार किया है एक अर्थ उपाधिकृत कर्तृत्व संभवात यह अर्थ है उपाधि के कारण कर्तित्व तो संभव है बुद्धि के साथ में ताधार्थ करके बुद्धि का धर्म कर्तित्व तो का आत्मा में आरोप करके बोला जाता है यही है उपाधि उपाधिक्व संभवाद और सहायक भी है अविद्या है सहायिका उपाधि के कारण कर्तव्य तो आता है और सहायक भी है जगत रचना के सहायक है अविद्या सहाय से अविद्या रूप सहाय से संवाद सहायक भी है संभव से भ्रांतिया भिन्न जीवानाम भ्रांति के कारण से अपने से भिन्न जीव अपने से जो भिन्न जीव है अज्ञान के कारण अपने से भिन्न जीवों का अनाप्त कामान जीव तो आप, आप नहीं है ना उनको सृष्टि चाहिए भोग बो, भोगने के लिए अनाप्त कामान संभवाद पुरुषार्थ संभव है और सृष्टित्व भी संभव है इसलिए तथा दस वो ऐसे जो चेतन होने पर उपाधि को ये सिद्ध हो जाता है अचेतन से चेतना दिष्ट चेतना अनिदृष्ट तदम तद जो अचेतन प्रधान है चेतन में आश्रित हुए बिना ये सब सृष्टित्वादि संभव नहीं है सिद्धांत ये बोलते हैं टिप्पणी भ्रांतिया ईश्वर को तो भ्रांत होना भ्रांति होना नहीं तो भ्रांतियां कैसे बोलती है भ्रांति से जीव जी ऐसे कैसे बोला टिप्पणी बोलते हैं ईश्वर तू असौ ज्ञान जो भ्रांति ज्ञान जो है ना ईश्वर में यदि है आहार्य ज्ञान है बाद बालकालीन इच्छा जनक जनकम ज्ञानम आहारी ज्ञानम बातकालीन जो इच्छा जनित जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं इच्छा से बोलता बोला जाता है उसको कहेंगे आहरि ज्ञान जैसे पर्वतों पर अन्यमान धुमात अनुमान किया सामने वाला समझता नहीं है माने अनुमानकर्ता को निश्चित है कि पर्वत में अग्नि है तो सामने वाला नहीं समझेगा तो क्या बोलना पड़ेगा धूमो वस्तु बंदिर बोलेगा धूम हो अग्नि न हो धूम तो दिख रहा है मना नहीं करेगा अग्नि न हो तो उसको बोलना पड़ेगा देखो भाई जहां जहां दोनों होता है वहां अग्नि होती है महानस में देखा महानस में तो दोनों थे किंतु वहां भी बोल देगा वहां दोनों हो या एक ही हो तो क्या बोलेंगे स्थिति वहां आहार्य ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है यदि बंधिर नश्यात तभी दोनों के नश्यात वो जो तो प्रयोग करने वाले को ज्ञान बंधिर नश्यात बनी का अभाव नहीं उसको वो नहीं बन्नी है करके निश्चित है होते हुए बन्नी का अभाव दिखा रहा है शब्द में यह तर्क है ना यदि बंधिर नश्यात यदि बन्नी न होता हुआ न हो करके बोल रहा उसको है करके पता है तो इसको कहते हैं आहार्य ज्ञान जान करके गलत प्रयोग करना सामने वाले को समझाने के लिए इसको आहार्य ज्ञान बोलते हैं ईश्वर में भ्रांति क्या है आहार्य ज्ञान है ये टिप्पणिकार बोल रहे हैं भ्रांतिया ईश्वरें तो असौ मान्य जो भ्रांति कहा वो आहरी ज्ञान रूपा इतिहावधे आहार्य ज्ञान स्वरूप भ्रांति होगी ईश्वर वास्तव में भ्रांतित होगी नहीं जानबूझकर ही ऐसे जीवों के काम जीवों के लिए सृष्टि करता है ईश्वर इत्यादि आहर ज्ञान भी ये आहरित दोष अनापालकत्व अनापालकत्व में जगदू प्राणिका जो आहृत तो होगा आहरिय ज्ञान होगा जान बुझ करके प्रयोग करना इसको आहर ज्ञान आहरित बोलते हैं आहर ज्ञान बोलते हैं दोष के आपादकत्व नहीं होता उनमें आहरि ज्ञान में दोष नहीं होता क्योंकि अनुमान का ग्राहक होता है तर्क का तर्क जो होता है अनुमान के लिए अनुकूल होता है भी गलत प्रयोग है बन्नी होते हुए बोला जा रहा है यदि बन्नी नश्यात नश्यात मान न हो अभाव दिखा रहा है तो यह आहरि ज्ञान है आहृत दोष अनापाद तत्व एवं जगद प्रामाणिक जो प्रामाणिक लोग हैं जो आहृत ज्ञान होगा वो क्या होता है दोष के आपादक नहीं होते हैं दोष दोष दिखाने वाले नहीं होते ऐसे प्रामाणिक रूप ने कहा जगदुहु कहा जगाद जगदु जगदुहु कहा ऐसा आहृत आई विषय कानता ज्ञान धौत मनसम नलिमपति यही प्रामाणिक लोग बोलते हैं जो आहृत ज्ञान होंगे वह विषय कतानता एक ही विषय को सिद्ध करने वाले ज्ञान धौत मनसम ज्ञान से जिनका मन शुद्ध हो गया ऐसे लोग नलिमपति ऐसे लोगों को लेपायबान नहीं होता आह इत्यादि कहा अच्छा ठीक है अच्छा। चेतना अचेतन जो प्रधान में चेतन अधिष्ठित हुए बिना यह संभव नहीं कर्तृत्व आदि संभव नहीं संभवान्ध का इसलिए कहा नाम रूप इत्यादि कहा था नाम रूपवादी अनुपाधिकृत विशेष अभिग्मात इत्यादि भाषण कहा था ठीक है अनविव्यक्त नाम रूप है जिसके नाम रूप अन्यक्त अवस्था और अभिव्यक्त अवस्था दो अवस्था है जगत की नाम रूप अन्यक्त अवस्था और अभिव्यक्त अवस्था दो है बंद मोक्ष आदि शब्द है ना बंद मोक्षा आदिवहार सिद्धि के लिए कहा औपाधिक अवस्था क्यों मान्य है बंद मोक्षा आदि व्यवहार सिद्धि के लिए यदि चेन्नमात्र स्वरूपी है तो बंधन है ही नहीं बंधन है नहीं तो मोक्ष कहने की भी जरूरत है फिर ये शास्त्र का व्यवहार कैसे लगाएंगे बंधन दिखा करके मोक्ष दिखाना है तो औपाधिक अवस्था को लेकर ही बंद मोक्ष की व्यवस्था बनेगी बंद मोक्ष व्यवस्था बंद मोक्ष इत्यादि मोक्षादि इति आदि शब्द है तत्साह बंद मोक्ष और बंद मोक्ष के साधन को बदलाने वाले शास्त्र को संगति लगाना है इसके व्यवहार के लिए मोक्ष बंध प्रतियोगित्व होता है मोक्ष भी वास्तव में नहीं है वो भी बंध के प्रतियोगी है संबंधी है प्रतियोगी है मोक्ष बंध प्रतियोगी तु ना यश अभाव सप्रतियोगी जैसा होता है यश्य संबंध सप्रतियोगी ऐसा भी है माने बंध के साथ मोक्ष का संबंध दिख रहा है तो इसलिए जिसका संबंध होगा वो प्रतियोगी होगा जिसमें संबंध होगा वो अनुयोगी होगा मोक्ष भी संबंधी है संबंध होने से प्रतियोगी का मोक्ष से प्रतियोगी, बंध के प्रतियोगी के है। मोक्ष इसलिए का प्रतियोगी होगा वो विरोधी होगा वो औपाधिक होगा मोक्ष भी औपाधिक अवस्था ही है आठ की टिप्पणी अच्छा सात कारणोपाध नाम रूपयोर अनविव्यक्तत्व अभिप्राय अनिवक्त नाम रूप कहता कहा था कारण उपाधि में माया में कारण उपाधि में ईश्वर में कारणपाधी ईश्वर कारण उपाधि यशा कारणोपाधि तस्वीर कारणोपाधो ईश्वर में नाम रूपयोर अनविवक्तत्व अभिप्रायण उसमें नाम रूप अनविव्यक्त अवस्था है ईश्वर में नाम रूप है अनविव्यक्त अवस्था में है क्योंकि सृष्टि के कारण है एक ठविक प्रतिबंध बंद बंद प्रति बंध निरूप्य बंद निरूप्य निरूपक होता है मोक्ष माने बंद होगा निरूपक और उसके द्वारा निरूपित होगा मोक्ष बंध निरूप्य बंद में निरूपकत्व धर्म होगा और मोक्ष में निरूप्यत्व धर्म होगा इसके कारण से प्रतियोगिक निरूपये न एक ठीक हमें कहते परमार्थ से श्रुति एक गम्यत्व आह परमार्थ तो तो श्रुति से एक ही एक ही श्रुति गम में ही आत्मा ठीक हैं सर्व इत्यादि कहा था सर्व तार्किक इत्यादि कहा था परमार्थ वास्तव में किसी भी तार्किक नहीं ऐसा है आत्मा का स्वरूप तार्क्राह अवयम शिवम ईष्य इत्यादि ठीक है एवं भूत न सृष्ट इस प्रकार जो शिवम अद्वैत अवस्था वाला आत्मा है वहां सृष्टित्व नहीं आता है औपाधिक अवस्था में आत्मा में सृष्टित्व है स्वरूपूत आत्मा में नहीं एक न त्र न त्र कर्तृत्व भोक्तृत्व क्रियाकार कुछ भी नहीं वहां तो अद्वैत अवस्था में अनुपाधिक अवस्था वाले आत्मा में कर्तृत्व भौक्तृत्व क्रियाकारक फल कुछ भी नहीं इत्यादि कहा थे। थे। कल्पयित्व सांख्य लोग क्या मानते हैं तो कहा क्रियाकार फलम कल्पयित कल्पयित्व पहले तो कल्पना करेंगे अविद्या के कारण ही आत्मा में कर्तृत्व आ जाता है क्रियाकार फल आता है इत्यादि कल्पना करेंगे पहले कल्पना करके आगम बाह होने से डरते हैं फिर क्या करते हैं टीकाकार बोलते हैं कल्पयित्व प्रवृत्ता कल्पना करने के लिए प्रवृत्त थे आत्मा में कर्तित्व तो, औपाधिक लेने के लिए तैयार थे किंतु तो? तो तो, पुरुष तो होना तो संभव नहीं तो कर्तव्यात् तरपित में कल्पित तो प्रवृत्ता वो आरोपित ही है वास्तव में कर्तित्व नहीं ऐसे प्रवृत्त होते हुए भी फिर भी सर्व सर्व विरोध निराश का निराश का आगम प्रमाणिक सरल सारे विरोध का निराश करने वाला खंडन करे जितने भी विरोध करेंगे सबका खंडन करता है कौन आगम वो उनके पास नहीं कर्तृत्व आदि आने पर आत्मा में दोष आएगा या दोष का निराकरण आगम कर सकता है बाकी कोई नहीं करेगा वो न होने के कारण से सर्व विरोध निराश का तो निराशक आगम प्रमाण का सरणा आगम प्रमाण एकमात्र आगम प्रमाण में सरण नहीं है उसमें आश्रित न होने से प्रत्यक्ष आदि विरोध अरे आत्मा को कर्ता मानने पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विरोध आ जाएगा क्यों करने वाले तो जड़ ही दिखाई दे रहे हैं आत्मा कैसे करता होगा क्योंकि जड़ प्रकृति काम करती है प्रत्यक्ष प्रमाण दही बोलता है आत्मा काम करता आता प्रत्यक्षादी प्रमाण के विरोध दिखने से विरोधा, आरोपित तो अंगीकारात् आरोपित तो अंगीकारात्ते आरोप तो ठीक नहीं है और वास्तविक कर्तृत्व तो आता नहीं प्रत्यक्षादी प्रमाण के विरोध है आरोपित मानना ठीक नहीं होता ऐसा डरते हुए सर्वम परमार्थ भी वास्तव में सबके सब वास्तविक है ये मानते हैं कहा वास्तविक कर्तृत्व मानते हैं गण जाते परमार्थतः सर्वम एवं इच्छा परमार्थ सर्वम एव पर इच्छा परमार्थ ही सत्ता मानते हैं व्यापारी को नहीं मानते कहा नौकी टिप्पणी सर्व विरोध निराशक अविद्या उपाधि कृत्य अविद्या को उपाधि लेकर के सारे विरोध का निराकरण करने वाला वेद होता है ये सब हो जाता है कोई दोष नहीं आएगा उपाधि अवस्था में हो जाता है ये कर्तृत्व भौक्तृत्व सब आएंगे उपाधि अवस्था में अविद्या के सहारा लेकर के जितने भी दोष आएंगे सबको निर्विशेष अवस्था में मुक्त कर देंगे ऐसा वेदांतिकार नहीं है कहा आगे टीका में तेतन भोक्तृत्व अयोगाथ अचेतन में भोक्तृत्व संभव नहीं है प्रधान में त्र भोक्तृत्व अंगीकार इसलिए क्या मानते हैं तन्मा तन तो मात्र आत्म अंगी कृत्व मात्र आत्मा आत्मा भोक्ता मात्र है करता नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण से कर्तृत्व का विरोध दिखता है उनको इसलिए कर्तृत्व प्रधान से अंगी कर्बंधित तीर्थ और कर्तृत्वादि धर्म प्रधान का है ऐसा स्वीकार करते हैं क्योंकि जड़ में क्रिया होती देखी जाती है प्रत्यक्ष प्रमाण यही मानता है चेतन क्रियाशील नहीं दिखाई पड़ता तरित को दोष फिर उस सां का क्या कौन सा दोष लग जाएगा सांख्य को ऐसा मानने पर आत्मा को भोक्ता मानता है प्रधान को कर्ता मानता है इस तो कहा भोक्तृत्व अंगीकार तथा तस्य व कर्तृत्व अन्य शिक्षित और अन्य तारीखे का बोलेंगे आत्मा को जब तुम भोक्त मानते हो तो कर्ता मानने में क्या आपत्ति है ऐसे देने पर खंडित हो जाता सांख्य भक्त ये कहा यही है तरित से दोष आसंख्य भोक्तृत्व अंगीकार अन्य तार्किक आकर के शिक्षा देंगे उनको करके मानोगे हम तो दोनों करता दोनों, तो दोनों तो तो अंगीकार भी भी उसी प्रकार जैसे भोक्तृत्व तो आत्मा में ही करतृत्व यदि अन्य शिक्षिता अन्य तार्किक नयायिका आदि के द्वारा तो शिक्षित हो जाने पर ये सांख्य शांत ऐसे होते हुए सोमतात् अपने सिद्धांत से नष्ट हो जाते हैं इत्या, सिद्धांत के च्युत हो जाते हैं कहा टिप्पणी दर्श की तार्कि द्वारा शिक्षित होना माने बुद्धि के विषय अधीन हो जाना उनके बुद्धि के विषय विषय हो जाना ये शिक्षित बुद्ध है अन्य अन्य के द्वारा बुद्धि के द्वारा शिक्षित हो गए ऐसा उन्हें अपने मत से च्युत हो जाता है क्या जब तुम उन्हें भोक्तृत्व तो माना तो मानो मानना पड़ेगा एक ही है जब तो, तो कर्तृत्व तो उसी को मानो इसमें कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे तो अपने मत हो गए कहा समय हो गया है यहां ओ शान से शान